श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग भैरवी ब्राह्मणी का आगमन भैरवी का देव मंडप के घाट में रहने का कारण छह सात दिन इस प्रकार व्यतीत होने के पश्चात श्री राम कृष्ण देव के मन में यह विचार आया कि ब्राह्मणी को वहाँ रखना उचित नहीं है क्योंकि इससे काम कांचनाशक्त संसारी मानवों को अज्ञानवश पवित्र हृदय रमणी के संबंध में नाना प्रकार के मिथ्या अपवाद फैलाने का शायद अवसर प्राप्त हो ब्राह्मणी से यह कहते ही वे इसकी यथार्थता समझ गईं तथा गांव के निकट एक स्थान में रहकर दिन में नित्य प्रति कुछ समय के लिए श्री राम कृष्ण देव से मिलने का संकल्प कर वे काली मंदिर छोड़कर चली गई काली मंदिर के उत्तर और दक्षिणेश्वर ग्राम स्थित भागीरथी के तटवर्ती देवमंडल के घाट पर ब्राह्मणी रहने लगी तथा उस गांव की स्त्रियों से मिलकर वार्तालाप कर थोड़े ही दिनों में उनकी श्रद्धा पात्री बन गई इसलिए वहां रहने तथा भिक्षा के संबंध में उन्हें कोई असुविधा न रही एवं श्री कृष्ण देव के पवित्र दर्शन से लोक निंदा के भय से उन्हें एक दिन के लिए भी वंचित नहीं होना पड़ा वे प्रतिदिन कुछ देर के लिए काली मंदिर में जाकर श्री रामकृष्ण देव के साथ वार्तालाप में समय बिताने तथा गांव की रमणियों से नाना प्रकार की भोजन सामग्री संग्रह कर कभी कभी उनको भोजन कराने लगी श्री रामकृष्ण देव की बातें सुनकर इसके पूर्व ब्राह्मणी को ऐसा प्रतीत हुआ था कि असाधारण ईश्वर प्रेम के कारण ही उनको अलौकिक दर्शन प्राप्त होते रहे हैं तथा उनके इस प्रकार की अवस्था उपस्थित हुई है भगवत चर्चा करते हुए भाव समाधि में निमग्न हो पुनः पुनः उनके बाह्य ज्ञान का लोप हो जाना तथा कीर्तन में उनकी आनंद विहवलता को देखकर भैरवी के हृदय में यह दृढ़ धारणा हुई कि वे साधारण साधक नहीं हैं श्री चैतन्य चरितमृत तथा श्री चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों में अनेक स्थलों पर महाप्रभु श्री चैतन्य देव का जीवों के उद्धार के निमित्त पुनः शरीर धारण कर अवतीर्ण होने का जो संकेत विद्यमान है श्री रामकृष्ण देव को देखकर कर ब्राह्मणी के मन में वे बातें बारं बारंबार उदित होने लगीं इस विदुषी ब्राह्मणी को इन ग्रंथों में महाप्रभु श्री चैतन्य देव एवं श्री नित्यानंद के बारे में जो बातें लिपिबद्ध देखने को मिली थी, उनके साथ उन्हें श्री रामकृष्ण देव के आचार व्यवहार तथा अलौकिक दर्शनादि का सादृश्य दिखाई दिया श्री चैतन्य देव के समान भावावेश में स्पर्श कर दूसरे के मन में धर्म भाव जागृत करने की शक्ति उन्हें श्री राम कृष्ण देव में दिखाई दी तथा ईश्वर विरह विधुर श्री चैतन्य देव के शरीर में गात्रदाह होने पर शक चंदनादि जिन वस्तुओं से वह गात्रदाह प्रसमित होने की प्रसिद्धि है श्री रामकृष्ण देव के गात्रदाह प्रसमनार्थ उन वस्तुओं के प्रयोग से उन्हें भी तद फल प्राप्त हुआ इसलिए उनके मन में तब से यह दृढ़ धारणा हुई कि श्री चैतन्य देव तथा श्री नित्यानंद जीवोद्धार के निमित्त श्री रामकृष्ण देव के शरीर तथा मन को आश्रय कर पुनः पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं सिउड़ जाते समय श्री रामकृष्ण देव ने अपने शरीर में से किशोर वयस्क दो बालकों को जिस प्रकार बाहर आविरभूत होते देखा था उसका उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से इस दर्शन की बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव के संबंध में अपने निश्चय के प्रति दृढ़ विश्वास स्थापन कर ब्राह्मणी बोली इस समय नित्यानंद के आवरण में चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ है विरक्त ब्राह्मणी को संसार के किसी व्यक्ति से कुछ आकांक्षा नहीं थी अपने हृदय में जो सत्य प्रतीत होता था उसको व्यक्त करने पर लोक निंदा होगी अथवा उनको उपहासास्पद बनना पड़ेगा इसकी भी उन्हें कोई चिंता नहीं थी इसलिए श्री राम कृष्ण देव संबंधी अपने निश्चय को सबके सम्मुख व्यक्त करने में वे किंचित मात्र भी संकुचित नहीं हुई सुना जाता है कि उसी समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव पंचवटी के नीचे मथुर बाबू के साथ बैठे हुए थे हृदय भी वहाँ था वार्तालाप के प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव अपने बारे में ब्राह्मणी के निश्चय को मथुर बाबू से कहने लगे उन्होंने कहा वह कहती है कि अवतारों में जो लक्षण होते हैं वे इस शरीर तथा मन में विद्यमान है उसने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया है और उसके पास अनेक ग्रंथ भी हैं यह सुनकर मथुर बाबू हंसते हुए बोले बाबा वे भले ही कुछ कहें अवतार तो दस से अधिक नहीं है अतः उनका कहना कैसे सत्य हो सकता है किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि आप पर मां काली की असीम कृपा है जब वे इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे एक संयासिनी उनकी ओर आती हुई दिखाई दी मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा क्या ये वे ही है श्री रामकृष्ण देव ने कहा हाँ उन लोगों ने देखा कि कहीं से एक थाली मिष्टान संग्रह कर श्री वृंदावन में नंद रानी यशोदा जिस प्रकार गोपाल को भोजन कराने के लिए सप्रेम अग्रसर होती थी ठीक उसी प्रकार तन्मयता के साथ अन्य मनस्क हो दे उन लोगों की ओर चली आ रही है उनके समीप पहुँचकर मथुर बाबी बाबू की ओर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यत्नपूर्वक अपने भाव को रोक लिया तथा श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराने के निमित्त हृदय के हाथ में मिष्टान्न की थाली दे दे दी तथा मथुर बाबू को दिखाते हुए श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा देखो तो माँ तुम जो मेरे बारे में कहा करती हो आज मैं इनसे उन बातों को कह रहा था पर ये तो कहते हैं कि अवतार दस ही हैं मथुर बाबू ने सन्यासनी के अभि, को अभिवादन किया और इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने अवतार के बारे में सचमुच यह बात कही थी ब्राह्मणी ने उनको आशीर्वाद प्रदान कर कहा क्यों भला श्रीमद्भागवत में चौबीस अवतारों का वर्णन करने के पश्चात व्यास देव ने तो असंख्य बार श्रीहरि के अवतीर्ण होने की बात कही है वैष्णवों के ग्रंथों में भी महाप्रभु के पुनः आविर्भाव का स्पष्ट उल्लेख है इसके अतिरिक्त श्री देव के साथ श्री कृष्ण देव को दिखाकर इनके शरीर तथा मन में प्रकटित लक्षणों का विशेष सादृश्य भी देखने को मिलता है इस प्रकार अपने कथन का समर्थन करती हुई ब्राह्मणी बोली कि श्रीमद् भागवत तथा गौड़ी वैष्णवाचार्यों के ग्रंथों को पढ़े हुए पंडित व्यक्तियों को उनकी यह बात अवश्य ही माननी पड़ेगी उन व्यक्तियों के समक्ष वे अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत है ब्राह्मणी के इस कथन का उत्तर न दे पाने के कारण मथुरा चुप रहे श्री रामकृष्ण देव के संबंध में ब्राह्मणी की अपूर्व धारणा क्रमशः काली मंदिर के लोगों को विदित हुई तथा इस विषय को लेकर एक चर्चा खड़ी हो गई अन्यत्र विशद रूप से उसके परिणाम की आलोचना की गई है भैरवी ब्राह्मणी द्वारा सबके समक्ष इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव को देवता की तरह सम्मान प्रदान किए जाने पर भी उनके मन में किसी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ किंतु उस सिद्धांत को सुनकर यह जानने के निमित्त कि इस संबंध में शास्त्रज्ञ व्यक्ति क्या अभिमत प्रकट करते हैं उस उत्सुक हो उन्होंने बालक की भांति मथुरा मोहन से उसकी व्यवस्था करने का अनुरोध किया इस अनुरोध के फलस्वरूप ही वैष्णवचरण आदि पंडित वर्ग का दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आगमन हुआ था उन लोगों के सम्मुख ब्राह्मणी ने किस प्रकार अपने पक्ष का समर्थन किया था उसका उल्लेख अन्यत्र किया गया है